देव भारत सिटी स्कूल लखनऊ। 1959 भारती गांधी गांधी। जगदीश इस स्कूल ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया सन दो में जब यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या 45,000 हजार पहुँच गई और स्कूल को खिताब दिया गया वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कूल का देशभक्त रेडियो गर्व महसूस करता है की यह विद्यालय भारत का हिस्सा